Shanti, shanti, hi. Oṃ aham suh mam ahana sam dhi bharm yaham tostaram tapośanam bhagam. अहम दधानी द्रविणम हविस्मते शांति शांति हम इस ये यज्ञ के प्रसंग को देख रहे थे मंत्र में आए हुए सोम स्वष्टा पूषण इन देवताओं का विवेचन किया इस वागम भरणी सूप्त यह सूप्त जैसा बताया गया ऋग्वेद के दशम मंडल का है एक सौ सूत्र है इसमें परमेश्वर की वाणी क्या बता रही है परमेश्वर की वाणी प्रकाश कर रही है ये बात बताई गई है तो परमेश्वर की वाणी को कहा से प्रकट कर रहे हैं कहते हैं ये सारे जो देवता हैं संसार में ये परमेश्वर की वाणी को प्रकाशित कर रहे हैं परमेश्वर के ज्ञान को बता रहे हैं परमेश्वर की शक्ति को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं तो उसमें हमने देखा सोम ने चंद्र के रूप में ने सूर्य के रूप में पूषण ने वायु के रूप में क्या क्या काम किए संसार को कैसे कैसे चलाया ये हमने देखा उसके बाद हम विचार कर रहे थे जो चौथा देवता इसमें कहा है भग जिसका अर्थ भाष्यकारों ने यज्ञ किया है तो ये यज्ञ जो है ये अर्थ कैसे बना तो इसका हमने जब विचार किया तो इन सारे देवताओं के बाद इनका जो उपयोग करना है वो करने का जो उत्तम प्रकार है वो यज्ञ है उस यज्ञ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं वो सब इसमें बताया गया है इस अर्थ को समझने के लिए भूमिका हमें समझनी अच्छी रहेगी ऋषि दयानंद के आने से पहले हमको यज्ञ यज्ञ तो जैसा मिला था वो तो भ्रष्ट था ही लेकिन वेद का नाम तो हमें मिला था लेकिन वेद नहीं मिला था और उस वेद की हमसे बहुत दूरी थी और उसके लिए हमको जितने बीच के शास्त्र हैं ग्रंथ हैं पुस्तकें हैं उनसे उससे निकलना पड़ता था और वो इतनी लंबी यात्रा थी कि वेद तक कोई किस जीवन में पहुंच ही नहीं पाता था तो कोई गीता पर अटक जाता था कोई दर्शन के किसी ग्रंथ पर अटक जाता था कोई व्याकरण आदि पर अटक जाता था कोई छोटे मोटे जो शास्त्र हैं पुराण हैं उन पर अटक जाता था वेद तक नहीं पहुंचा जाता था वो बहुत कोई गया तो उपनिषद तक चला था लेकिन वेद इतने दूर हो गए थे कि हम वेद तक पहुंच ही नहीं पाते थे लगता था ये सब पढ़ के तब वेद पढ़ा जाएगा ऋषिदयान पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमको इस सारे जगड़वाल से जंजाल से मुक्ति दिलाई हमारी ये एक संकट था कि हम किसे श्रेष्ठ माने पुराण को माने साहित्य को माने दर्शन को माने व्याकरण को माने अलग अलग ग्रंथ हैं, सूत्र ग्रंथ है किसको हम ठीक माने और किसको पढ़ करके हम किसको प्रामाणिक समझें? इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है वो इस युग में दंडी स्वामी विरजानंद जी ऋषि दयानंद को वेदार्थ करने के लिए उन्होंने एक कुंजी दी और उन्होंने पूरे जीवन उसका उपयोग करके उसको ठीक ठीक समझा और वो कुंजी उन्होंने दी थी उनको ये समझ में तब आया था जब वो पढ़ते हुए उन्होंने अष्टाध्यायी के क्रम को किसी दक्षिण के पंडित से सुना और उसका रहस्य उनकी समझ में आया उस दिन से उन्होंने अपनी पाठशाला में अष्टाध्यायी और महावाश्य की पद्धति से पढ़ाना प्रारंभ किया और इतना ही नहीं उन्होंने उसको अनाश कहा धूर्त धूर्तों की रचना कहा क्योंकि वो ऋषि प्रोक्त नहीं थे उनके मस्तिष्क में जो पहला ज्ञान का उदय हुआ कि हमको ठीक रास्ता बताने के लिए जो उचित ग्रंथ हैं वो आर्स ग्रंथ हैं हम यदि आर्स ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करें आर्स ग्रंथों पर विचार करें तो हम उचित स्थान पर पहुंच सकते हैं उचित प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज आर्स और अनाश आर्स शब्द का अर्थ है ऋषि जिसकी पुष्टि करते हैं बताते हैं कहते हैं ऋषियों के द्वारा जो कहा गया है वो आर्स कहलाता है ऋषि प्रोक्तम आर्शब ऋषि ने जो कहा वो आर्स है और जो ऋषि नहीं है उनके द्वारा कहा गया अनार्श है आप कहेंगे कि कौन ऋषि कौन ऋषि नहीं ये निर्णय कैसे करेंगे वो बहुत आसान है जो जिनकी दृष्टि सार्वजनीन है यज्ञपरक है वो आर्स है अर्थात जो सबके भले के लिए बात कर रहे हैं जिनका कोई निहित स्वार्थ स्वार विद्वान कितना भी बड़ा हो सकता है लेकिन स्वार्थ से ऊपर नहीं हो सकता लेकिन ऋषि कम विद्वान होकर भी स्वार्थी नहीं है तो उसकी दृष्टि बड़ी विशाल होती है उदार होती है दिव्य होती है इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि आर्ष जो है और अनार्श इनका भेद सबसे पहले दंडी स्वामी विरजयानंद जी ने ऋषि दयानंद को समझाया हमको इसे एक बहुत बड़ी सुविधा होगी अर्थात हमारे पास जो साहित्य का बड़ा भंडार था बड़ा भारी जंगल था इसमें हमारा जीवन पता नहीं कितने जीवन चले जाएं, तब भी हम उसे पढ़ नहीं सकते इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है अनंत पारम किल शब्द शास्त्र स्वल्प कालो बहुविघ्नता यथा, वो कहते हैं भैया पढ़ने के लिए बैठोगे तो कोई हिसाब नहीं अनंत पारम अनंत है कितना अनंत है इसलिए महाभाष्य की आप पंक्ति याद करो कि बृहस्पति ने पढ़ाया इंद्र ने पढ़ाया पढ़ा और हजारों साल पढ़ते रहा नचानतम जगा म और समाप्ति नहीं हुई तो एक मनुष्य जिसकी उम्र आयु सौ साल मानी भी गई है वो जीता नहीं है उस सौ में चौथाई आधा पौना थोड़ा सा समय मिलता है उसमें व्यक्ति कितना पढ़े कितना न पढ़े क्या अपनाए क्या न अपनाए ये संकट है तो इसलिए कहा कि अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम और स्वल पश्च जीवन में समय बहुत थोड़ा है और संकट विघ्न बाधा बहुत है तो हमें निर्णय करना होगा कि क्या ले ले क्या छोड़ दे और उस निर्णय करने के लिए एक सबसे पहली जो कसौटी है वो है आर्स और अनाश की और सारे साहित्य को हम दो भागों में बांट देंगे एक आर्स एक अनार जो ऋषियों ने बनाया है वो आर्स है और जो मनुष्यों ने बनाया है विद्वानों ने बनाया है वो अनार्श है अनार्श हमें मनोरंजन का काम आ सकता है हमारे लिए विशेष जो सांसारिक ज्ञान है उसका बोध करा सकता है हमको संसार में रहने के लिए जो भिन्न भिन्न विषयों की आवश्यकता होती है उनको बता सकता है लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान देने वाला साहित्य है परमेश्वर की बताई हुई वस्तुओं का ज्ञान देने वाला साहित्य है परमेश्वर की शैली से पराचित करा परिचित करने वाला जो साहित्य है वो आर्स है तो इसलिए हमारे पास एक अच्छी कसौटी बन गई ये साहित्य आर्स है और ये साहित्य अनारस है और इसके संगठन के साथ हम बहुत बड़े ऐसे भाग से अपने को निकाल देंगे जो हमारे लिए अनावश्यक है तो यहाँ पर जितनी साहित्य रचना है चाहे वो पुराण है उपपुराण पुराण है दूसरे शास्त्रीय ग्रंथ हैं वो यदि मनुष्यों की रचना है और उनकी हमें कोई यज विशेष ज्ञान के परमेश्वर के लिए आवश्यक नहीं है तो उनको हम हटा देते हैं सही ज्ञान के लिए हम उनको हटा देते हैं अब हमारे सामने साहित्य बचता है आर्श अब आर्श साहित्य में वेद भी आ जाता है और उसके साथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं उपनिषद हैं शाखाएं हैं प्रातिशाख्य हैं और बहुत सारे वेदांग है गुदर्शन है ये बहुत सारा साहित्य है क्या ये सारा का सारा प्रामाणिक मान लिया जाए सारे के सारे को पढ़ना हमारा मुख्य अनिवार्य धेय बना लिया जाए तो ऋषि दयानंद ने यहाँ एक और आपको अवसर दिया है इस पूरे साहित्य को भी दो भागों में बांट दिया जिससे आपको चुनाव करना बहुत आसान हो जाता है पहले तो सारे साहित्य को दो भागों में बांटा आर्श और अनार्श के रूप में फिर उस आर्स को दो भागों में बांटा स्वतः प्रमाण और परत प्रमाण अर्थात एक साहित्य ऐसा है जो अप, अपने ही मूल्य और महत्व के लिए जीवित है उसको किसी की सम्मति की सहायता की आवश्यकता नहीं दूसरे ग्रंथों में बातें तो बहुत कही गई है। हैं, लेकिन वो कब मान्य है जब वो स्वतः प्रमाण के अनुकूल हो तो स्वतः प्रमाण कौन है वेद है और परतः प्रमाण बाकी जितना वैदिक साहित्य है वो परत प्रमाण है अर्थात वो केवल प्रमाण सब माना जाएगा जब वो वेद के अनुकूल होगा वो यदि वेद का विरुद्ध है वेद विरोधी हो तो उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता तो इस दृष्टि से हमने दो भेद कर दिए पहले हमने भेद किया आर्श और अनार्श का फिर हमने भेद किया स्वतः प्रमाण और परत प्रमाण का हमने फिर वेद को पाड़ने की सोची हमारे सामने फिर भी संकट था हमारे सामने संकट था कि वेद के अर्थ को हम समझाने तो कैसे जाने क्योंकि संसार के शब्दों का जो अर्थ है वो तो हमको कोश में मिल जाता है संसार के शब्दों के प्रयोग में मिल जाता है सांसारिक साहित्य में मिल जाता है लेकिन वेद का समझने के लिए हम क्या करें तो इसके लिए ऋषि दयानंद ने फिर एक पुरानी पद्धति हमारे सामने रखी उन्होंने कहा कि वेद का जो अर्थ है उसको जानने के लिए आपको जो लोक वाली पद्धति है वो काम में नहीं आएगी लोक में तो जिसका जो नाम है उसके आधार से उसको समझ लेते हैं तो जो नाम है और उस नाम से जो वस्तु जानी जाती है हम उसको ही उसका अर्थ मान लेते हैं उसी से उसका ग्रहण कर लेते हैं लेकिन ये पद्धति वेद में नहीं चलती क्योंकि नाम संसार में आरोपित है बाहर से थोपे गए हैं मनुष्य के द्वारा रखे गए हैं तो ये नाम कारण नहीं बता सकते इसलिए इनको रूढ़ी कहते हैं बस परंपरा से चल रहे हैं तो परंपरा वाले शब्दों का अर्थ यदि आप वेद में करेंगे तो घटेगा नहीं इसलिए वहां रूढ़ी अर्थ नहीं चलता है वहां चलता है यौगिक अर्थ और वो संसार में भी चल रहा है तो वो योग रूढ़ हो जाएगा वही अर्थ यौगिक है और वही अर्थ संसार की रूढ़ी में भी है तो ऐसे शब्दों को योग कहते हैं जिसमें यौगिकता भी घटती है और रूढ़ीपना भी घटता है जैसे आप कमल कहते हो पंकज कहते हो तो पंक में जो हो जाए उसे पंकज कहते हैं तो इसमें तो सारी घास पंकज हो जाएगी लेकिन वो विशेष अर्थ में है इसलिए वो रूढ़ है ऐसा शब्द योग रूढ़ कहलाता है जो केवल अर्थ नहीं बता सकते क्यों है केवल प्रचलन में है वो रूढ़ है जिसमें बता सकते हैं कारण कि इसका ये नाम क्यों है तो वो योग रूढ़ है और लगता तो ये है कि जैसे ये इसका नाम नहीं है लेकिन उसका वो नाम दिखाई दे रहा है लोग उसका नाम वो ले रहे हैं उस नाम का अर्थ उसमें मिल रहा है तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक कहते हैं तो ऋषि दयानंद ने हमको वेदार्थ करने के लिए एक और जो कुंजी दी वो ये भी कि आप वेद के शब्दों का जो अर्थ है वो रूढ़ ही ना करें वो केवल योग रूढ़ से भी काम न चलाए बल्कि उन शब्दों को आप यौगिक अर्थों की ओर ढूंढें तो यौगिक अर्थों की ओर आप जाएंगे तब आपको उन शब्दों का अर्थ अटपटा नहीं लगेगा करने में कठिनाई नहीं होगी जैसे यहीं पर हम सोम का अर्थ चंद्रमा कर रहे हैं क्योंकि इसमें सौम्य गुण है स्वष्टा का सूर्य कर रहे हैं वो रचना करने वाला तक्षण है वो पोषण का अर्थ वायु कर रहे हैं पुष्टि करने वाला है तो उसी तरह से यहाँ भगत शब्द यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ को करने के कारण से बाकी जो दोनों हैं उनका संदर्भ बनता है तो उन दोनों संदर्भों को मतलब चंद्र सूर्य वायु ये देवता यज्ञ के हमारे लिए उपयोगी हैं अर्थात जिन साधनों से हम यज्ञ कर रहे होते हैं उन यज्ञों के प्रभाव को ले जाने वाला बनाने वाला बढ़ाने वाला यह देवताओं का समूह है इन देवताओं के समूह से हम उस यज्ञ को विस्तार देते हैं उन्नति देते हैं प्रगति देते हैं इस तरह से हमको एक बात समझ में आती है कि संसार में जो कर रहे हैं वो अच्छे करने का नाम यज्ञ करना है यज्ञ एक उदाहरण है परोपकार का एक इसका उदाहरण आपको पुरुष सुक्त के मंत्रों में मिलेगा यज्ञ यज्ञम अयजंत देवा धर्माणी प्रथमान्यासन सन नाकम महिमान सचन यत्र पूर्वी साध्या संति देवा कहता भगवान क्या करता है बोले भगवान भी यज्ञ करता है भगवान यज्ञ क्यों करता है तो सारे काम जो कर रहा है वो परोपकार के लिए कर रहा है तो वो परोपकार के लिए कर रहा है इसलिए उसके सारे काम यज्ञ हैं वो परोपकार के काम कैसे कर रहा है वो नियम पूर्वक कर रहा है विधि पूर्वक कर रहा है तो जिस विधि से यज्ञ होता है उस विधि से कर रहा है तो वो यज्ञ से ही यज्ञ कर रहा है यज्ञ की विधि से काम करने के कारण जो विधि है वो भी यज्ञ है और उस विधि से किया जाने वाला कार्य भी यज्ञ है और इसलिए कहा यज्ञ यज्ञ अयजंत देवा देवताओं ने यज्ञ किया है हमें क्या करना है हमें भी यज्ञ करना है तो हमें उस चीज़ को कैसे करना है कि जैसी विधि परमेश्वर की है उससे ये संसार के निर्माण रचना हुई है वो जिस नियमों से ये चल रहा है उन्हीं नियमों को लेकर के हम यदि अगली रचना करेंगे अगला कार्य करेंगे तो भी यज्ञ के द्वारा किया गया यज्ञ ही होगा तो यज्ञ भावना से किया गया जो कार्य है वो यज्ञ है तो दोनों हुए यज्ञ यज्ञ यज्ञम अयजंत देवा जो विद्वान लोग हैं वो यज्ञ से यज्ञ करते हैं परमेश्वर ने भी यज्ञ से यज्ञ किया है परमेश्वर ज्ञानवान है और उसने ज्ञान से अच्छे कर्मों को किया है सृष्टि की रचना जैसे पवित्र कार्य उसने किए हैं तो ये भी यज्ञ हैं और उसके करने वाला जो विधान है विधि है वो भी यज्ञ है तो ये पंक्ति बनी यज्ञ न यज्ञ देवा तो जैसे देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ का यज्ञ किया है वैसे ही मनुष्यों को भी करना है अर्थात उन जो ब्रह्मांड के अंदर हो रहे कर्म हैं उन ब्रह्मांड के कर्मों को एक यज्ञ संपादित हो रहा है उस यज्ञ के विधि को देख करके उस यज्ञ के विधान को देख करके हम जो रचना करें वो रचना भी कैसी हो देवताओं जैसी हो सबके लिए उपयोगी हो सबके लिए कल्याण की हो सबके लिए हितकारी हो तो इसलिए हमारा काम भी यज्ञ बन जाएगा यज्ञ यज्ञ देवा की तरह हम भी उन विद्वानों की श्रेणी में आ जाएंगे जो थोड़े अंश में भी सही ये यज, अपने यज्ञ के द्वारा समस्त लोगों का उपकार भला करने का प्रयास करेंगे तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ये जो चौथा देव है वो भी यज्ञ है देव क्योंकि देव क्यों है देने से दाना दीपनाथ ज्योतनाद भाई वो देता है वो चमकता है वो प्रकाशित होता है वो प्रकाशित करता है तो यज्ञ भी हमारे लिए देव है और देवों की पूजा करने का साधन भी है देवताओं की पूजा भी उससे करते हैं देवताओं की पूजा करने से वो कार्य भी देवत्व की कोटि का है इसलिए उसको भी यहाँ पर देव कहा गया है तो यज्ञ जो है वो देव है इसीलिए वायु के साथ चंद्र के साथ सूर्य के साथ सोम षा के साथ भगह के रूप में यज्ञ का विधान किया गया है इस यज्ञ के विधान को यदि हम समझ लेते हैं तो देवताओं के द्वारा परमेश्वर का जो स्वरूप प्रकाशित करने की बात कही गई है इस में, वो हमारी समझ में भली प्रकार से आ जाती है तो इसलिए भगह जो शब्द है लगता बहुत दूर है इससे इसका कोई साम्य जैसा नहीं पता लगता लेकिन वह ऐश्वर्य का वाचक होने से वो समृद्धि का वाचक होने से वो श्रेष्ठता का प्रतीक होने से यहाँ उसको यज्ञ के नाम से जाना गया है तो इस तरह से ये चारों देव मिलकर के उस परमेश्वर के दिव्य को दिव्यता को प्रकाशित कर रहे हैं ओ